विष्णु जी आप आगे आइए आप आगे पीछे वाले और बीच में जाकर खाली नहीं रखना और आगे आगे आ जाइए पत्थरों वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रश्न का विचार कर रहे थे अवतरणिका में पूर्व तीन प्रश्न के साथ यह प्रश्न का सामान्य संबंध अभी कह रहे हैं टीका में हम लोग प्रथम पंक्ति देख रहे थे कर्म विद्या गतिश्रवणेन विरक्तस्य प्राण विद्य चित्त एकाग्र तुद्धिमतो अतएव साधन चतुष्टों तो मुख्याधिकारी पर विद्या उक्त्यर्थम प्रश्न त्रय आरभ आरम्भते आगे का जो तीन प्रश्न ये तीनों प्रश्न एकार्थक है परब्रह्म विद्या के लिए है ये पूर्व में जो तीन प्रश्न हुआ इसमें कर्मा और विद्या इनकी गति भी कह दी गई कर्म की गति दक्षिणायन विद्या की गति उत्तरायन यह सब गति से जो विरक्त है तभी अर्थात अंदर में मलोनाश हो गया चित्त में और मल नहीं रहा वो जो भोग प्राप्त करना है वो बुद्धि चली गई तब तो विरक्त तो हुआ था मलोनाश होने से किंतु चित्त में विक्षेप रहेगा अभी चित्त में और कोई वासना नहीं ये चाहिए वो चाहिए ऐसी बुद्धि नहीं हो रही है किंतु चित्त स्थिर नहीं है तो स्थिर नहीं होने से फिर श्रवण भी नहीं हो पाता है और कोई एकाग्र हो करके कुछ ध्यान इत्यादि भी नहीं कर पाता है इसलिए आ गया चित्त एकाग्र त्षुद्धि इसके लिए द्वितीय और तृतीय प्रश्न में प्राण की उपासना प्राण के गुण के साथ कह दी गई अभी अतः जिसका मल भी नाश हो गया और विक्षेप भी नाश हो गया चित्त एकाग्र हो गया अतएव साधन चतुष्टय अतः साधन चतुष्टय संपन्न हुआ यही मुख्य अधिकारी होता है ब्रह्म विद्या में तो मल विक्षेप रहित तो हो गया रजस्तमस्य सब और नहीं रहे सात्विक अधिक आ गया तो ये मुख्य अधिकारी होता है विद्या शून्य से ग्रहण करेगा धारण करेगा और धीरे धीरे अनुभव में आएगा इसके लिए पर विद्या उक्त्यर्थम पर विद्या कथन के लिए प्रश्न त्रय आरम्भ आगे तीन प्रश्न आरंभ हो रहा है ये मंत्र अथ हैनम शौर्याणी गार्ग्य पप्र छ पुरुषे स्वप्नति एक अस्मिन् जागृति कतर एष देशस्वप्ना पश्यति क्यों सुखें कस्व संप्रतिता अथ हनम एनम आचार्य पिपलाद शौरण एनम मैं असर्ह चौरायणी गार्ग्य पप्र ये अभी चतुर्थ ऋषि आ गई अच्छा ये प्रथम ऋषि प्रश्न पूछने वाले कौन थे कावंदी कात्यायन और दूसरे हुए थे भी भार्गवा और तृतीय आशलायन कौशल्य ये तीन थे ठीक है कथा अभी थोड़ा थोड़ा है इसलिए उस कम से कम नाम भी थोड़ा थोड़ा स्मरण रह जाए अभी चतुर्थ रहे सौर्यायी गार्ग्य तो ये युवापत्य अर्थ में आयन प्रत्यय भी हो गया और गार्ग्य गर्भ गोत्रापत्य होने से गार्ग्य भी हो गए पप्रच्छ उन्होंने पूछा भक्त सौर्याणी वहाँ कहा गया ना ये छंद से दीर्घ ये प्रथम मंत्र में जो सभी ऋषि का नाम कहा गया था शायद देख लेंगे वहाँ कहा गया सौर्याणी रस्व के जाग में ये दीर्घ हो भगवान एतस्मिन् पुरुषे पुरुष कहानी त तो कौन सो जाता है तो सोपनती अर्थात अन्य समय में जागृत रहता है और स्वप्न समय में अर्थात तो वो सो जाता है कौन सो जाता है अर्थात जो जागृत रहने वाला इस समय में सो जाता है अर्थात जागृत धर्मी कौन है पूछते हैं अर्थात ये जागृत किसका होता है ये जो पुरुष में जितने सारे हैं संघात और उसके अंदर में चैतन्य अधिष्ठान भी है अभी कहते हैं इस पुरुष में कौन सोता है सोता अर्थात इसके द्वारा ये जागृत का धर्मी पूछते हैं अर्थात कौन जागृत रहता है और सुभ सुसुप्ति जब निद्रा हो जाती है तो कौन वो नहीं रहता है इसका उत्तर आगे देंगे इंद्रिय ही जागृत का धर्म है और इंद्रिय कार्य नहीं कहे तो निद्रा में चला गया स्वप्न में चला गया इंद्रिय कार्य नहीं करेंगे कानी अश्विन जागृति तो इस शरीर में कानी अश्विन अश्विन पुरुष है यह पुरुष में कौन जागृति जागृति अर्थात किसको अर्थात ये स्वपंथी अर्थात ये स्वप्न निद्रा नहीं हो जाता है इस शरीर में ऐसा कौन है तो जिसको स्वप्न निद्रा हो जाएगा वो शरीर का धारण रक्षा नहीं करेगा क्योंकि वो स्वयं नहीं रहेगा तो धारण कैसा करेगा तो कसम अस्मिन कहानी जागृति यह प्रश्न के द्वारा पूछते हैं अर्थात सर्वदा विद्यमान रह कर के कभी भी व्यापार से ऊपर त तो नहीं हो करके शरीर का धारण कौन करता है अर्थात शरीर रक्षक के बारे में पूछते हैं तो ये शरीर रक्षक यह पूर्व में कह दिया गया था ये शरीर का रक्षा कौन करता है प्राण ये उत्तर दिया जाएगा और कतर एष देव स्वप्नान पश्यती तो स्वप्न कौन देखता है अर्थात स्वप्न का धर्मी कौन है ये स्वप्न किसका है यह प्रश्न पूछते हैं स्वप्न धर्मी पूछते हैं इसका भी उत्तर आगे देंगे मनो ही स्वप्न का धर्मी है मन स्वप्न देखता है कश्य एत सुखम भवती अर्थात सुसुप्त अवस्था में वो सुख किसको होता है अर्थात सुसुप्ति का धर्मी पूछते हैं यह सुसुप्ति का धर्मी आनंदमय कोष है यह पूछते हैं प्रश्न और कस्मिन सर्वे समप्रतिष्ठिता इति यह जितने सारे ये पुरुष में जो कुछ हो गया और इस पुरुष का बाहर में भी जो है ये सब कहाँ समप्रतिष्ठिता भवन अर्थात यह चैतन्य ब्रह्म विषय का प्रश्न है अधिष्ठान विषय का प्रश्न है क्योंकि ये चतुर्थ प्रश्न से कहा गया कि पर परब्रह्म पर विद्या का विचार होगा इसलिए अंतिम प्रश्न में ये बात है कि ये सबका अधिष्ठान कौन है कस्मिन् सर्वे सम प्रतिष्ठिता बवंती सभी किसमें प्रतिष्ठित होते हैं अच्छा ये मंत्र हुआ टीका देखिए पूर्व विद्या एवं अमृतत्व उत्तर उत्तर प्रश्नारंभो व्यर्थ इतः पूर्व विद्य या क्योंकि ये जो तृतीय प्रश्न का द्वादश मंत्र में कह दिया कह दिया गया था कि अमृतम अश्नते अमृतम अश्नते प्राण का उपासना करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है तो अभी पूर्व विद्या विद्या उपासना उपासना के द्वारा अमृतत्व कहा गया तो अगर अमृत तत्व हो गया तो फिर उत्तर प्रश्न आरंभ उत्तर प्रश्न का आरंभ व्यर्थ आगे प्रश्न क्या है अमृतत्व तो प्राप्त हो गया इतियतः आह भाष्य में अथ हैैनम शौरएणी गारग्य पपृ अथ अर्थात तृतीय प्रश्न के अनंतरम अभी चतुर्थ प्रश्न करने वाले हो गए ऋषि शौरियायण गार्ग्य प्रश्न अपर विद्यागोचर सर्वं परिसमाप्य संसारं व्याकृत विषयं साध्य साधन लक्षणं अनित्यं ये सब कह दिया गया परिसमाप्य क्रिया हो गया यहाँ प्रश्न प्रश्नत्रण प्रथम द्वितीय तृतीय प्रश्न के द्वारा अपर विद्या विद्यागोचरम सर्व अपर विद्या विद्यागोचर तो यहाँ गोचर अर्थात विषय अपर विद्या का विषय पर विद्या और अपर विद्या ऐसे दो विद्या हो जाएंगे तो पर विद्या का विषय ब्रह्म अपर विद्या का विषय यह संसार अपर विद्या गोचरम तो सर्वम आगे परिसमाप्य पदल अंतिम में जाएगा क्रियापद है तो सर्वम सर्वम को ने कहते हैं संसारम ये पूरा संसार अपर विद्या का ही विषय है टीका में संसारम क्योंकि अपर विद्या का विषय हो गया संसार इसलिए टीका में कहते हैं अतो न तन मुख्यम अमृतत्व इत्यर्थ अपर विद्या से प्राप्त होगा संसार इसलिए जो विद्या संसार प्राप्त कराएगा वो विद्या फिर अत्यंत अमृतत्व तो दिया नहीं दिया इसको कहते हैं तो न तन मुख्यम अमृतत्व वो मुख्य अमृतत्व तो नहीं हुआ तय संसारत्वे व्याकृतत्व हेतुम आह अर्थात ये जो अपर विद्या का विषय हो गया हो गया संसार तो यह संसार इसको क्यों कह देते हैं तर्थात तो अपर विद्यागोचर से अपर गोचर वही हो गया संसार तभी अपर विद्यागोचर से ष्ठी लगाएंगे तो अपर विद्या विद्यागोचर संसार अपर विद्यागोचर से अपर, अपर, अपर विद्या विद्यागोचर संसार अपर विद्यागोचर से संसार वह ही दिया है तर संसारे तथा अपर विद्यागोचर से वो तसारत्व तो इसमें अपर विद्यागोचर में संसारत्व क्यों आ गया उसके लिए हेतु कहते हैं व्याकृतत्व हेतु क्योंकि ये व्याकृत है तो अर्थात तो जहाँ व्याकृतत्व रहेगा वहाँ संसारत्व रह जाएगा व्याकृतत्व हो गया हेतु तो संसारत्व रूप साध्य को सिद्ध करवा देगा व्याकृतत्व हेतु आह भाष्य में व्याकृत विषय जो अपर विद्यागोचरम हो गया वो व्याकृत विषय व्याकृत विषय टीका में कहते हैं व्याकृत आश्रय तद अंतर्गतम तो यह जो संसार है ये हो गया व्याकृत आश्रय तो संसार का आश्रय हो गया व्याकृत अर्थात जो व्याकृत है वो संसार है व्याकृत व्याकृत किसके द्वारा व्याकृत हो जाता है कहा जाता है नाम रूप के द्वारा तो अर्थात व्याकृत आश्रय है जिसका किसका संसार का तो वो संसार हो गया व्याकृत आश्रय व्याकृत ही उसका आश्रय अर्थात नाम रूप यही संसार का आश्रय तद अंतर्गतम इत्यर्थ है तो अर्थात ये व्याकृत का अंतर्गत यह संसार तो व्याकृतत्व है तो संसारत्व आ जाएगा तदंतर्गत तस्य अंतर्गत तस्य से अंतर्गत ये संसार हो जाएगा आगे भाष्य में दिया संसारम व्याकृत विषय साध्य साधनलक्षण और अन्य साध्य साधन लक्षण इसके लिए टीका में कहते हैं साध्य साधनलक्षण साध्य साधन संबंधेन लक्ष्यते अभ्यज्यते उत्प्यत साध्य साधन संबंधेन लक्ष्यते तो कैसे समास लेंगे इसमें पंक्ति है पंचम पंक्ति टीका में ना पहले एक एक करके समास कर, समास समासकेंगे ना समास प्रथम एक पद दूसरा पद पहले प्रथम दो पद में समास कहेंगे इति साध्य साधने आगे तयोह सम्बन्ध आगे तेना लक्षित है अर्थात साध्य साधन यही सब के द्वारा लक्षित किया जाता है अर्थात ये संसार दो कोटि हो जाएगा कुछ साध्य हो जाएंगे कुछ साधन हो जाएंगे जो साध्य होगा हो वो नित्य होगा ना संसार में आएगा संसार में क्योंकि जो साध्य होगा वो कभी नित्य हो जाएगा तो वो तो कृतक हुआ तो नित्य ही होगा इसलिए साध्य साधन संसार ये दो भाग है साध्य साधन संबंधे न लक्ष्यते लक्ष्यते अभिव्यज्यते इस रूप से वो व्यक्त होता है संसार व्यक्त होगा व्यक्त किसके द्वारा ये अव्याकृत व्याकृत हो गया नाम रूप तो नाम रूप के द्वारा अभिव्यज्य इसी को उत्पद्यतः कह देते हैं इति तथा तो यदा अथवा दूसरे प्रकार के इसका व्याख्यान देते हैं साध्य साधन लक्षण इसका दूसरा व्याख्यान देते हैं अपर ब्रह्मणः प्राण साध्य साधन उभयात्मकवाद वा अपर ब्रह्मणः प्राण अपर ब्रह्मणः ष्ठी प्राण से है साध्य साधन उभयात्मकत्व तो जो अपर ब्रह्म प्राण हो गया वो साध्य साधन उभयात्मक हुआ तभी साध्य प्राण हुआ ना साधन प्राण हुआ साध्य प्राण हुआ ना साधन प्राण हुआ दोनों ही हुए तो साध्य साधन उभयात्मकत्वाद वाह फिर वाह दे दिए प्रथमे दिए थे यदवा और फिर आगे दे दिए फिर उभयात्मकत्वाद वाह इसलिए टिप्पणी का तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं यदवा इत्यादि पंक्तों यदवा इति अनय नायो, इति अनयर अन्य अधिकम आरंभ में हो गया यदवा अंतिम में हो गया वाह तथा तो, तो एक वाक्य में दो बार वाह रहना अगर विकल्प आपका तीन है तो दो बार आ जाएगा किंतु यहाँ नहीं है इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं कि कोई एक वात तो अधिक हो गया आपको स्वातंत्र्य है हाँ अब जो हटा सकते हैं हटा सकते हैं दोनों में से एक नहीं चाहिए <laughs> हटा देंगे अर्थात तो काट नहीं देंगे क्योंकि बड़े मारे जी काट दिए हैं क्या तो कह दिया अर्थात समझने के लिए हमको समझ लेना है कि एक बा अधिक है अनित्यम इति अतोपि संसारत्व अनित्यम तो पूर्व में कह दिया गया कुछ हेतु जिसके लिए कहते हैं इसलिए अनित्य है यह संसार अनित्य है क्यों अनित्य है साध्य साधन लक्षण होने से ये साध्य साधन लक्षण इसका स्वरूप क्या है नाम रूपात्मक व्याकृत तो इसलिए अनित्य हो गया तस्माद अनित्यम इति अथोपि संसार क्योंकि अनित्य हुआ इसलिए संसार हो जाएगा नित्य ब्रह्म और वक्ष्यमाण आत्मा तो न तथा इति न तथा इति आह और आगे जो कहा जाएगा आत्मा न तु तथा वक्ष्यमाण कर्तरी कर्मणि कर्मणि खाली यो को देखकर करके निश्चय हो जाएगा कर्मणि नहीं हो पाएगा क्योंकि वक्ष्यमाण ये जो सानच हुआ ये भविष्यकाल का है तो इसलिए श्य आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा तो अर्थात तो वाक्य देखकर के ही प्रक मतलब प्रक्रम से पता चलेगा ये कर्मणि हुआ क्योंकि बक्ष्यमाण आत्मा के साथ तो समानाधिकरण किया गया है कर्तरी वस धातु का कर्ता आत्मा होगा नहीं होगा इसलिए भक्ष्यमाण आत्मा कर्मणि हुआ जो आत्मा कहा जाएगा वह तथा तथा इस प्रकार नहीं है अर्थात साध्य साधन रूप नहीं है तो जो साध्य साधन नहीं होगा भाष्य में कहते हैं अथ इदानीम भाष्य में वो जो पूर्व पंक्ति था व्याकृत विषय साध्य साधन लक्षणम अनित्यम क्योंकि साध्य साधन लक्षण हुआ इसलिए अनित्य हो गया अथ इदानीम अभी असाध्य साधन लक्षणम तो जो संसार हो गया वह साध्य साधन लक्षणम और ये जो आत्मा हो जाएगा असाध्य साधन लक्षण अर्थात ये साध्य साधन लक्षण नहीं है अर्थात साध्य साधन के द्वारा न अभिव्यज्यते आत्मा का प्रकाश नहीं हो जाएगा अच्छा कितना भी कुछ करें ये शास्त्रकार लोग बीच बीच में कह देंगे ऐसे तो बार बार कह कहते रहेंगे आपको ये करना है वो करना है वो करना है कहेंगे और बीच बीच में कह देंगे आप कितना भी कुछ करिए आत्मा का प्राप्ति ऐसे कुछ कार्य से नहीं हो जाएगा तो ये सब विपरीत तो वाक्य श्रवण होगा किंतु तो सुन करके समझ करके चलना है नहीं तो ये वाक्य सुन लेंगे कहते कदें असाध्य साधनम फिर तो क्या ये तो सब प्रारब्ध में है नहीं तो परमात्मा प्राप्ति कहते हैं प्रारब्ध में है तो होगा नहीं तो नहीं होगा सांख्य लोग जैसा कहते हैं ना काल संन्यास भाग्य ये सब तुष्टि कहते हैं सांख्य लोग न तुष्टि मानते हैं उसमें से एक है कि काला जब कालो समय आएगा तब तो हमको मुक्ति हो जाएगी और दूसरा कहेंगे भाग्य हमारा प्रारूद है तो तभी तो होगा नहीं तो नहीं होगा और भी कहेंगे कि सन्यास सन्यास कर दिया तो हो जाएगा उसे तो इस प्रकार की यह सब तुष्टि ये सब नहीं है अर्थात असाध्य साधन लक्षणम अर्थात ये सारे साधना किया जाता है ये तमस रजस को हटा करके सात्विकता लाना है बुद्धि में सामर्थ्य आ जाए तब तो वो तत्व तो को ग्रहण कर लेगा असाध्य साधन लक्षणम आगे टीका में कहते हैं अति अतीन्द्रिय विषयम अच्छा भाष्य में असाध्य साधन लक्षणम अप्राणम अमनोगोचरम अतीन्द्रिय विषयम यह भाष्यक्रम तो हो गया अप्राणम अमनोगोचरम और अतीन्द्रिय विषय ये भाष्यक्रम हो गया इसको कहेंगे पाठक्रम किंतु पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलीय व्याख्यान हाँ, करने के समय में किन्तु अर्थक्रम यहाँ बलवान आता है अर्थात तो अतीन्द्रिय विषय में इसको पहले व्याख्यान करना पड़ेगा और अतीन्द्रिय विषय क्यों हो गया कहते हैं कि जो प्राण गोचर मनोगोचर नहीं होगा प्राण प्राण उपलक्षित है इंद्रिय जो इंद्रिय गोचर नहीं होगा मनो गोचर नहीं होगा तो अत होगा तो इसलिए अतीन्द्रिय विषय को पहले व्याख्यान करते हैं टीकाकार अतीन्द्रिय विषय मिथि इंद्रिय विषयत्व अतिक्रांतम इंद्रिय का जो विषय बनते हैं वो इंद्रिय विषयत्व जहाँ नहीं रहेगा इंद्रिय विषयत्व तम अतिक्रामती अतिक्रांतम इति अव्याकृतम जो व्याकृत होगा वो इंद्रिय मन का विषय बनेगा तो यहाँ कहते हैं कि अतीन्द्रियम अर्थात इंद्रिय विषयत्व को अतिक्रम कर अर्थात अव्याकृतम अव्याकृत अकार्यंथ यो जो आत्मतत्व तो है ये तत्र हेतु ये इंद्रिय विषय का अतिक्रमण क्यों कर गया तो इसलिए भाष्य में दो शब्द हैं अ्राणम अ अमनोगोचर ये दोनों हेतु हैं टीका में प्राणगोचर तदात्मक कर्मेन तदात्मक प्राणगोचर तदात्मक्रियागोचर मनोगोचरत्व ज्ञानेंद्रिया गोचरत्व उत्तम प्राण अगोचरम कह दिया गया तो अर्थात जो भाष्य में है अप्राणम अप्राणम अर्थात अविद्यम प्राण अविद्यम प्राणो यस्मिन तो अविद्यम प्राण अर्थात आधारत्व नहीं है अर्थात उसको विषय बनाने वाला ऐसा प्राण नहीं है विषय बनाने वाला टीकाकार स्पष्ट कर देते हैं प्राण अगोचरत्व प्राण जिसको विषय नहीं करेगा अर्थात तदात्मक कर्मेंद्रिया गोचर ये जो कर्मेन्द्रिय होते हैं वो किससे बनते हैं पंच पंचमहाभूतों का राजसंश से ये व्यष्टि समष्टि व्यष्टि और राजस का समष्टि से प्राण तो इसलिए यह राजस का समष्टि और व्यष्टि ये परस्पर में संबंधी रहेंगे तो प्राण जो समष्टि हुआ वो कर्मेंद्रिय को बल देगा इसलिए कह दे प्राण अगोचरत्व न तदात्मक कर्मेंद्रिया गोचरत्व प्राण का अगोचर शब्द कहने से तदात्मक कर्मेंद्रिय तदात्मक तदपद से प्राण प्राणात्मक जो कर्मेंद्रिय उसका भी विषय नहीं बनते हैं और मनो अगोचरत्व न ज्ञानेन्द्रिय अगोचरत्व कह दिया गया अर्थात कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय का ये विषय नहीं हुआ भाष्य में तभी अतीन्द्रिय विषयम उसके लिए दो हेतु दे दिए क्या क्या हेतु दे दिए अप्राणम और अमनोगोचरम अप्राणम कह करके किसका विषय का निषेध कर दिया गया कर्मेंद्रिय का और अमनोगोचरम कह करके ज्ञानेन्द्रिय का विषय का निषेध विषयत्व का निषेध किया गया आगे ठीक है सुखरूपता आह यह आत्मा का स्वरूप कहते हैं सुख सुखरूप है भाष्य में शिव शीवम, शिव अर्थात सुखरूप है आगे टीका में निवृत्ता आह निवृत्ता नर्थत्व आत्मन तो आत्मन निवृत्ता नर्थत्व षष्ठी हटा देंगे तो आत्मा निवृत्ता निभृता निवृत्ता तो निवृत्तार्थ आत्मा कैसे समाच लेंगे जब निवृत्त कहेंगे तो क्या विभक्ति लाएंगे है ना, ना वो हो गया मतलब बहुबरी का अन्य पदार्थ में लेने के लिए यश्य कहने से यश्य तो सर्वत्र लग जाएगा जब आप निवृत्त कहते हैं अर्थात ये एक दिशावाचक हो गया इसलिए यशमात् तो निवृत्तम अनर्थम यस्मात्र्थो अर्थ शब्द पुंगलिंग होता है और नए समास करने से क्या लिंग रहेगा परवलिंग हो जाएगा तो क्या रहेगा फिर पुंगलिंग हो जाएगा तो पुंगलिंग हो जाएगा तो अभी निवृत्त को पुंगलिंग करना पड़ेगा निवृतो अनर्थो इस प्रकार हो जाएगा क्योंकि निवृत्त में निष्ठा हुआ निष्ठा ये सभी लिंग में जा सकता है निवृत अनर्थत्व आह शांतम भाष्य में शिवम के बाद कहा गया शांतम आगे गया टीका में तत्र भाव विकार रहित्व हेतु आह तत्र पूर्व में क्या कहा गया तत्र से पूर्व में क्या है अच्छा अभी निवृत अनर्थत्व इसको किस शब्द से भाष्य में कहा गया शांतम निवृत अनर्थत्व भाष्य में है शांतम आगे टिका करके कहते हैं तत्र तत्र भावविकार रहितत्व हेतु आह तो पहले क्या कहा गया जिसमें हेतु हो जाएगा भाव विकार रहितत्व शांतम अर्थात शांत क्यों है कहते भाव विकार रहितत्व ये हेतु हो गया शांत होने में हेतु हो गया भाव विकार अभाव पदार्थ में कितने विकार हो जाते हैं छः क्या क्या जायते अस्ति वर्धते विपरिणमतः अपक्षीयते विनश्यति ये छ भाव विकार हो गया और ये छः भाव विकार यह आत्मा में नहीं रहेंगे यही हेतु हो गया कि शांत जितना ये भाव विकार घट जाएगा उतना हम शांत हो जाएंगे तो धीरे धीरे घट जाएगा लगे रहिए इसलिए कहा जाएगा अविकृतम भाष्य में शांतम अविकृतम अक्षरम अविकृतम कह दिया गया इसका अर्थ अने न आगे टीका में कहते हैं अविकृतम अनेन उत्पत्ति परिणाम वृद्धय निषिधा तो अनेन कौन सा पद के द्वारा अविकृतम अविकृत पद के द्वारा कहते हैं उत्पत्ति परिणाम वृद्धि ये तीन निषेध कर दिया गया क्योंकि जिसका विकार नहीं होता है कहेंगे उसका जन्म ही नहीं होगा और विकार नहीं होता परिणाम नहीं होगा परिणाम वृद्धि भी नहीं होती है और अक्षरमिति कहते हैं जो न अक्षरति न अक्षरति न व्यति अपक्षय और विनाश जो अक्षर होगा उसका व्यय नहीं होगा व्यय नहीं होगा अपक्षय नहीं होगा और भी नहीं होगा अक्षरमिति अपक्षय विनाशौ निषिद्धौ पर उत्पत्ति प्रतिषेध है न जिसका उत्पत्ति नहीं होती है प्रथम भाव विकार हो गया जायते उसके बाद अस्ति और जिसका जायते नहीं होगा उसका अस्ति नहीं होगा यह जो विकार में अस्ति कहा गया ये जो आत्मा का अस्थित्व तो उस विषय का नहीं है उत्पत्ति अनंतरम घट बन गया आगे हम कहते हैं घटो अस्थि जो उत्पत्ति अनंतरम जो विद्यमान उसको अस्थि शब्द से कहा जाता है उत्पत्ति निषेध है न तद अनंतर भावी अस्तित्व निषिद्धम तो उत्पत्ति के बाद जो अस्तित्व उसका निषेध किया गया अत्र सर्वत्र हेतु अत्र सर्वत्र हेतु सर्वत्र कह करके कितना लेना है अभी कितने भाव विकार का निषेध कर दिया गया छः का अभी कहते अत्र सर्वत्र अर्थात षट्सु ये छ में षटसु में दूसरा रूप बनेगा सठ सुठ शर्थ, मतलब ट तो आधा आएगा सठत इस प्रकार उच्चारण होगा सर्वत्र हेतु ये सब में हेतु क्या हो गया सत्यम अर्थात शांत क्यों हुआ कहते हैं अविकृतम अक्षरम होने से शांत हुआ क्योंकि शांत शब्द से छः भाव विकार का निषेध अविकृतम से चार तीन अक्षर से दो और जन्म नहीं हुआ था अस्थि भी नहीं हुआ ये भाव विकार नहीं होने में हेतु होते हैं सत्यम आत्मा सत्य है ये स, सत्य सत्य इसका तत्वबोध में क्या लक्षण दिया गया त्रिकाला वाध्य तो इसको कहते हैं टीकाकार कालत्री एक रूपम जो कालत्रय एक रूपम रहेगा उसमें विकार हो ही नहीं पाएगा अच्छा तत्र त्र अर्थत आत्म का विषय में आत्म आत्मनि अथ परा यदक्षरम अधिगम्यते इत्यादि वाक्य मानम आह ये मुंडक दिए मंत्र भी दे दिए अथ परा यया ये मुंडक उपनिषद भी आरंभ आरंभगा थोड़ा मतलब दो मंत्र ही कथा है ये ब्रह्मा के पास अंगीर जाते हैं फिर अंगीर आगे अंगिरस को ज्ञान कराते हैं भारद्वाज अंगिरस उसको ज्ञान कराते हैं फिर सौनों को जाते हैं अंगिरस के पास अंगिराह अंगिरस का प्रथमांत क्या हो जाएगा अंगिराह सौनों को जाकर के अंगिराह को पूछते हैं कि कश्म भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भगवती क्या ऐसा जान लेंगे जिसे सब कुछ जाना जाएगा तब तो वो उत्तर देते हैं उनके अंगिराह आचार्य कहते हैं कि दुए विद्य वेदित बे दो विद्या जानना चाहिए तो पराच एवं अपरा इति यद ब्रह्मविदो बदंती इस प्रकार के वो कहते हैं परा अपरा ये दो विद्या जानने योग्य हैं तो ठीक है इसके प्रथम अपरा विद्या कहते हैं अपरा विद्या में कहते हैं कि तत्रा परा ऋग्वेदो आप खाली देख लेंगे क्या छूट जाएगा जगत में ऋग्वेदो यजुर्वेदः यजुर्वेद अथर्ववेदः शिक्षा कल्प कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद इति अर्थात चारों वेद उसका छः अंग के साथ सब आ गए पूरा जगत उसमें आ गया अर्थात जो कुछ हम ये सब कर रहे हैं कहते हैं सब अपरा विद्या अपराविद्या क्यों कर रहे हैं कहते हैं ये अपराविद्या से ही पराविद्या आएगी अथ परा यद अक्षरम अधिगम्यतः अक्षरम ब्रह्म तो जिससे ब्रह्म का ज्ञान होगा उसी को ही परा विद्या कहा जाएगा हम कौन सा ज्ञान को मतलब कौन सा ज्ञान का विषय घट होता है वो ज्ञान को क्या ज्ञान कहते हैं घट ज्ञान जिस ज्ञान का विषय घट होगा उस ज्ञान को क्या कहेंगे घट ज्ञान इसी प्रकार की जिस ज्ञान जिस विद्या का विषय पर होगा पर अर्थात ब्रह्म उसको क्या कहेंगे परा विद्या विद्यास्त्री लिंग हो जाने से परा विद्या कहेंगे तो वो विद्या अर्थात तो वो ज्ञान वो ज्ञान का विषय क्या हो जाएगा ब्रह्म तो जो घट ज्ञान वास्तविक घट ज्ञान पदार्थ क्या है क्या चीज़ है घट ज्ञान कहने से ये घट ज्ञान है क्या चीज़ अंतकरण का परिणाम तो जैसे ये घट को विषय करने वाला ज्ञान यह घट ज्ञान हुआ इसको हम घटाकार वृत्ति कह देते हैं अंतकरण का परिणाम हो गया इसी प्रकार की ब्रह्म को विषय करने वाला विषय इसको कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति हुई तो यह वृत्ति का विषय क्या हो जाएगा ब्रह्म तो यह ब्रह्माकार वृत्ति यही पराविद्या है बाकी जितने जो भी करते हैं कहते हैं यह सब अपराविद्या ही है तो यह अपराविद्या यह पराविद्या अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति करवाएगी इसमें ये पराविद्या जितना जितना अधिक विचार करेंगे दो कार्य करेगा एक तो इसका संस्कार बनाएगा दूसरा विरुद्ध संस्कार को हटाएगा ये दोनों काम करोगा तो करने से फिर ये जब बाकी सब संस्कार ये संसार का जगत का हट जाएगा तब तो फिर वो पराविद्या होगी और पराविद्या ऐसे और नहीं कर पाएंगे उसका कोई उपाय नहीं है ये जब सांसारिक वृत्ति बंद हो जाएगी तब तो वो स्वतः होगी इसलिए अन्यत्र भगवान सूर्य सूर्याचार्य कहते हैं अपरायत बोधोत्र निदिध्या आसन वो किसी उपाय से नहीं कर पाएंगे हम कुछ जप करेंगे वो कर दे सकते हैं शिव जी का करेंगे गंगा जी का करेंगे किंतु ये ब्रह्माकार वृत्ति ऐसा नहीं करवा पाएंगे अपरायत बोध त तो इसको वहाँ कहा गया मुंडक में अथ परा यदक्षरम अधिगम्य ते उसी को परा विद्या कहा जाएगा अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति यही परा विद्या तो अंतिम लक्ष्य वही है इत्यादि वाक्यम मानम आह इस आत्मतत्व तो में यह वाक्य प्रमाण है भाष्य में कहा गया पर गम्यम तो पर गम्यम कैसा समास हाँ पर विद्या किंतु तो पहले दो पद रह गए न पराच सो इति ची पर कैसे हो जाएगा देशीय जातीय सुंग पूर्व पद पुंगत पुंग हो जाएगा तीन निमित्त कर्मधारा अथवा देशीय अथवा जातीय प्रत्येक पर्व रहे तो पर विद्या तो गम्य उसके द्वारा गम्य गम्य में क्या सूत्र लग जाएगा हाँ पूर्व अदुप पवर्ग अंतिम में रहे उपधा में अवकार रहे तो प्रत्यय हो जाएगा यथ पर विद्या गम्यम आगे टीका में दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष मंत्रम ये भी मुंडक का मंत्र है दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष सबायाभ्यंतरो ह्यज अप्राणो हयमना शुभ्र ह्यक्षरा परत पर इस प्रकार की और उस मंत्र में वही आत्मा का ही कथन हुआ है तब तो भाष्य में कहते हैं सब सबाहभ्यंतरम अजह वक्तव्यम ओ आत्म तो आत्मा का स्वरूप इस प्रकार हो गया सबाहभ्यंतरम बाह्य भी वही है अभ्यंतर भी वही है बाह्य अभ्यंतर शरीर को अवधि बना करके कहा जा रहा है अर्थात शरीर के बाहर भी वही है अंदर भी वही है अजम अजम अर्थात तो जन्म रहित तो, नित्य पदार्थ तो है वक्तव्यम ओ कहना है इति उत्तरम प्रश्नत्रयम आरभ्य आगे तीन प्रश्न आरंभ किया जा रहा है ठीक है मैं? कथम पुरुष शब्दोदीतम पूर्णत्व क्योंकि भाष्य में कहा गया पुरुषाख्यम और स्वाह्याभ्यंतरम अजम तो यह पुरुष शब्द से पूर्णत्व कह करके स्वायाभ्यंतरम अजम ये आप उसको दृष्टांत दे दिए अर्थात प्रमाण दे दिए पुरुष पुरुष का अर्थ पूर्णत्वात्थ पुरुष पूर्ण क्यों हो गया उसके लिए आप हेतु देते हैं सब स्वाह्याभ्यंतरम बाहर में भी वही है और अभ्यंतर में भी वही है पूर्व पक्ष शंका है कैसे होगा जो बाहर होगा वो अंदर कैसे होगा जो अंदर होगा वो बाहर कैसे होगा एक नंबर टिप्पणी बाह्य इत्यादि यद बाह्यम न तदा आभ्यंतरम जो बाहर होगा वो अंदर कैसा है और यभ्यंतरम न तद बाह्यम जो अंदर में होगा वो बाहर में नहीं होगा हेतु विरोधा ये विरोध है अंदर है तो अंदर है, अंदर है बाहर है तो बाहर है तथाच आत्मनो बाह्य अलग पद कर लीजिए आत्मनो बाह्य न अभ्यंतरत्व बाह्यत्व न तृतीया नहीं आत्मनो बाह्यवे न अभ्यंतरत्व आभ्यंतरत्व तु न आभ्यंतरत्व आभ्यंतरत्व तो न इति बाह्यत्व कथम पूर्णत्व भाव आत्मा अगर बाह्य हो जाएगा आभ्यंतर नहीं होगा अगर आभ्यंतर हो जाएगा तो बाह्य नहीं होगा तो बाह्य आभ्यंतर सर्वत्र है इसको हेतु बना करके आप आत्मा को पूर्ण बना दिए ये कैसे होगा पूर्व पक्ष का शंका हुआ टीका में कथम पुरुष शब्दोदित पूर्णत्व बाह्याभ्यंतर वस्तुभेदात् अत आ बाह्य अभ्यंतर वस्तु भिन्न होता है जो बाह्य है बाह्य आभ्यंतर नहीं होता है जो आभ्यंतर है वो आभ्यंतर बाह्य नहीं होता है अतह इसलिए श्रुति कहती है स बाह्याभ्यंतरम अजह वो श्रुति प्रमाण है ठीक है मैं आगे स एव बाह्याभ्यंतरात्मक वही बाह्यात्मक भी वही है आभ्यंतरात्मक भी वही है तद व्यतिरेके तद उभयम नास्ती स एव बाह्याभ्यंतरात्मक स कह करके किसको कह रहे हैं आत्मा को पुरुष को ओ बाह्य अभ्यंतर आत्मा को क्यों तद व्यतिरेकेकण तदुभयम नास्ति ये तद व्यतिरेकेण तद कहने से आत्मा पुरुष उसका व्यतिरेके तदुभयम बाह्य अभ्यंतर त आत्मा तत्व तो नहीं है तो फिर बाह्य आभ्यंतर ये सब नहीं है प्रश्न आरभ थे भाष्य में अंतिम में कहा गया था इसको दिखाते हैं यद्यपि पंचम प्रश्नो अपर विद्या विषय है प्रणव उपासन विषयवात्थापि त्रम मुक्तिलिशेषात्म सविशेष्रह्म प्राप्तिद्वारा पर्यवसान शोपी एव विषय है भाष्यकार कह दिए कि पर विद्या कहने के लिए आगे का तीन प्रश्न शंका करने वाला कहता है कि चतुर्थ पंचम ष्ठ इसमें जो पंचम प्रश्न आएगा ये तो ओंकार उपासना विषयक है और वो तो पर विद्या विषय का नहीं है अपर विद्या विषय यद्यपि पंचम प्रश्न अपर विद्या विषय है वो वो अपर विद्या को विषय करता है प्रणव उपासना विषयत्वाद क्योंकि इसके द्वारा अधिक से अधिक हिरण्य प्राप्त होगा हिरण्य गर्भ को प्राप्त होगा तो प्रणव उपासना विषयत्व तो यद्यपि ये साक्षात् मुक्ति नहीं देगा ये जो पंचम प्रश्न में जो प्रणव उपासना कहा गया तथापि तस् क्रम मुक्ति फलत्वेन अगर प्रणव उपासना करके हिरण्यगर्भ का तादात्म्य प्राप्त कर लेगा सायुज्य कर लेगा तब तक तो क्रम मुक्ति हो जाएगी निर्विशेषात्मनिय सविशेष ब्रह्म प्राप्ति द्वारा पर्यवस यह प्रणव उपासना यद्यपि सविशेष ब्रह्म को प्राप्त करवाएगा किंतु अंतिम में आत्मनी एवं पर्यवसान निर्विशेष आत्मा में पर्यवसान अर्थात क्रम मुक्ति हो जाएगी सविशेष ब्रह्म हिरण्य गर्भलों को प्राप्त करेगा वहाँ से परमात्मा को प्राप्त करेगा पर्यवसान आगे वहाँ कहा जाएगा स ये तस्मात् जीवघनात् परात्परम पुरुषयम ईक्ष्यते इस प्रकार के मंत्र वहाँ आएगा पंचम प्रश्न में जीवघनाथ जीवघन अर्थात हिरण्य गर्भ वो हिरण्य गर्भ लोग प्राप्त करके वहाँ से परात्पर पूरी स्वयं उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा पर्यवसान सोपी सोपि पंचम प्रश्न अभी पर विषय एविभाव परो विषय यश पंचम प्रश्न का विषय भी परमात्मा हो जाएगा इसलिए आगे का तीनों प्रश्न परमात्मा विषय को हो जाएंगे टीका मैं एवं सामान्य प्रश्नत्रय्यापम उकता चतुर्थ प्रश्न से प्रातिशुक संबंधम आह यह तीनों प्रश्नों का सामान्य रूप से संबंध पूर्व तीन प्रश्नों के साथ कह दिया गया पूर्व तीन प्रश्न हो गए संसार विषयक उसे जो विरक्त होगा उसके लिए आगे तीन प्रश्न ये तो परमात्मा विषय का हो तो सामान्य सम्बध पूर्व तीन प्रश्न उत्तर तीन प्रश्न का कह दिया गया अभी चतुर्थ प्रश्न प्रातिशिका प्रातुषिक प्रातिशिका प्रातुषिक्व नंबर टिप्पणी असाधारण संबंध अभी चतुर्थ प्रश्न का पूर्व के साथ क्या संबंध विशेष रूप से कहते हैं भाष्य में त्र त अग्नेर पराद अक्षरा सर्वे भावा विस्फुलिंग इव जाते सुदीप्त अग्नि सुदीप्त अर्थात बहुत अच्छा जलता हुआ अग्नि से तो यस्मात् यस्मात् पद यहाँ दिया है यह अस्मात्न्वय होगा भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया है किम लक्षण वा तद अक्षरम तस्मात् तो अक्षरात् सर्वे भावा विष्फुलिंगा इव जायंत तद अक्षरम उसका आगे कथन होगा सुदीप्ताद तो यो अग्निर त तो यहाँ मुंडक श्रुति इसका ही कथन कर रहे हैं भाष्यकार मुंडक श्रुति टीका में द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति दिया देख लीजिए यथा यहादीप्ता पावका विष्पुलिंगा सहस्रश प्रभवते स्वरूप तथा अक्षरा विविधा सौम्य भाव प्रजाते त्र इति ये मुंडक मंत्र हो गया ये मंत्र का अर्थ यथा जैसे सुदीपता अच्छा जलता हुआ पावक अग्नि पावका पावक में क्या सूत्र लगा आप लोग बोलिए लघुपुण्य लो बोले पावक में अच्छा ठीक है यूबरना को अच्छा वो तो अंतिम सूत्र तक तो पहुंचा दिया अच्छा ठीक है उससे पहले ओको कहाँ से आ गया पहले आप यूबरना को कह दिए तो ये औको कहाँ से वो को ओक कर दिए वो कहाँ से आएगा अनूल त्रिचो तो ये किसी से औक हो गया और को कैसे हो जाएगा धातु क्या था पुए पवन है आगे अनुल हो गया तो पू आगे अनुल होने से आगे क्या सूत्र लगेगा विवरणा हो गया पू दीर्घ है आगे अनुल हो गया अनुल होने से अनुल को कर दिया ठीक है आगे क्या सूत्र आएगा पू है आगे अनुल है क्या सूत्र है अच्छा अचुणित थोड़ा जोर बोलेंगे ताकि सुनाई देगा अचुणिति से वृद्धि हो गया आगे एच ए ए सुदीपतात् पावका्त विस्फुलिंगा सहस्र सहस्रसह जैसे अगर अग्नि अच्छा जलती है तो वहाँ से सहस्रसह सह विष्फुलिंगा प्रभवंत स्वरूपा यह अग्नि जो विष्फुलिंग निकलेंगे वो भी अग्नि के समान रूप वाले होंगे अर्थात तो उसमें भी प्रकाश रहेगा दाहकत्व रहेगा इसी प्रकार तथा अक्षरा वही तो अक्षर ब्रह्म से विविधा भाव प्रजायंते हैं शो संबोधन करते हैं नाना प्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं और त्रे चपीयंती उसमें पुनः लय हो जाते हैं यह मंत्र का भाष्यकार उदाहरण देते हैं भाष्य में तत्र त्र सुप्ताद अग्नय अग्निर्यस्मा पराद अक्षराद सर्वे भावा विस्फुलिंग इव जायते जैसे अग्नि से विष्फुलिंग उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार अक्षरब्रह्म से और त्र चवा अपीयंती उसी में फिर अक्षर ब्रह्म में सब फिर लीन हो जाते हैं प्रलय काल में इति इतिम द्वितीय मुंडके द्वितीय मुंडक में कहा गया ठीक है में कहते हैं यस्माद्वित किम लक्षण वा तदक्षर तत्शब्दे न अन्वय जो भाष्य में पाराग्राफ द्वितीय पाराग्राफ का प्रथम पंक्ति में था यस्मा परात् यस्मात् अन्वय हो जाएगा अंतिम पंक्ति में किम लक्षणम वा तद जिस अक्षर ब्रह्म से सारे भाव पदार्थ विष्पुलिंग जैसे उत्पन्न होते हैं उस अक्षर ब्रह्म का लक्षण क्या है आगे टीका मैं उत्तम मुंडक में कहा गया यह मंत्र इस मंत्रेण इस मंत्र के द्वारा कहा गया उस अक्षर ब्रह्म का लक्षणम भाष्य में केते सर्वे भाव अक्षरात विभज्यंते उस भाव पदार्थ क्या है जो अक्षर से उत्पन्न होते हैं कथम वा विभक्ता सतस्तत्र पीयती उससे उत्पन्न होते हैं भिन्न स्थिति काल में रहते हैं पुनः लय काल में प्रलय काल में उसी में कैसे ये लय हो जाते हैं किम लक्षण वा तद अक्षरम ओह ब्रह्म जिससे ये उत्पन्न होते हैं उसका लक्षण क्या है एतद् तद अधुना प्रश्नान उद्भावती इसको अभी कहने का विवक्षा है इसलिए प्रश्न दिखाते हैं सौर्याणी गार्ग्य आगे ये प्रश्न सब करते हैं अक्षर अक्षरब्रह्म का लक्षण भी कहेंगे भाव पदार्थ किस स्वरूप ये सब स्थिति काल में कैसे रहते हैं ये सब वर्णन होगा टीका में मंत्रोक्ता अस ब्राह्मण से भाव मंत्रेण उक्त मंत्रोक्त मंत्रेण उक्त यो अर्थ तिस्तर तद अदित तदुवाद शील ये कस्य ब्राह्मण से मंत्र का व्याख्यान होता है ब्राह्मण भाग इसलिए मंत्रेण उक्तम यह विस्तरा तस् अनुदित शीलम हो गया ब्राह्मण से ये ब्राह्मण प्रश्न उपनिषद हो गया ब्राह्मण भाग में मुंडकोपनिषद मंत्र भाग में इसलिए मंत्र भागस्तः मुंडकोपनिषद का ये व्याख्यान किया जाता है आज यहाँ तक तो आगे कल अष्टमी अवकाश रहेगा ओम सं नो सन्ो भगवान बृहस्पति विष्णु विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं तमेव प्रत्यक्ष प्रत्यक्षं ब्रह्मा ब्रह्मावादिशं मृताम वालिशं सत्यामिश तन्मा ओम शांति शांति शांति ओम शि आ वदे तमस्तु आभिभिषाति ओम शान्ति शान्ति शान्ति ओम यस्चन् लसा